छांदोग्योपनिषद शांक भाष्यार्थ अध्याय आठ दसम खंड इंद्र के प्रति स्वप्न पुरुष का उपदेश य आत्मापहत पापमादि लक्षणों एषो क्षणितादि व्याख्यात एस सह कोष जो आत्मा अपहत पापमादि लक्षणों वाला है जिसकी यशोक्षि इत्यादि वाक्य द्वारा व्याख्या की गई है वह य है वह कौन है या येष स्वप्ने महीयम्चरेश आत्मे होवाचतद अमृतमेत सह शांतृदय प्रम्रभ्राज सहापेतभ ददर्थ त्य दध्यपीत शरीरम अंधम न छति यदि जो यह स्वप्न में पूजित होता हुआ विचरता है यह आत्मा है ऐसा प्रजापति ने कहा यह अमृत है अभय है और यही ब्रह्म है ऐसा सुनकर वे इंद्र शांत हृदय से चले गए किंतु देवताओं के पास बिना पहुँचे ही उन्हें यह भय दिखाई दिया यद्यपि यह शरीर अंधा होता है तो भी वह स्वप्न शरीर आनंद होता है और यदि यह श्राम होता है तो भी वह अस्राम होता है इस प्रकार यह इसके दोष से दूषित नहीं होता यह स्वप्ने मह्यमान स्त्रियादि भी पूज्यमन चरतनेक विधान स्वप्नभोगानुभवती जो स्वप्न में महीमान स्त्री आदि से पूजित होता हुआ विचरता अर्थात अनेक प्रकार के भोगों को अनुभव करता है ये स आत्मे होंचेत्यादि सामना सहैव मुक्त इंद्र शांतहृदय प्रब्राज पूर्व देवान्वस्मी नप्यात्मनि भयम् ददर्श कथम तदिद शरीर यद्यप्यंधम होती स्वप्नात्मान सब शरीर अस्राम से नैस भवति से देहश देहस्य दोषेण दुष्यति जो स्वप्न में महीम स्त्री आदि से पूजित होता हुआ विचरता अर्थात अनेक प्रकार के भोगों को अनुभव करता है वही आत्मा है ऐसा प्रजापति ने कहा इत्यादि शेष अर्थ पूर्वत है इस प्रकार कहे जाने पर वे इंद्र शांत हृदय से चले गए किंतु उन्होंने देवताओं के पास बिना पहुँचे ही इस आत्मा में भी यह भय देखा क्या देखा यद्यपि यह शरीर अंधा हो तो भी जो स्वप्न शरीर है वह अनंत होता है और यदि यह शरीर श्राम हो तो भी वह श्राम नहीं होता इस प्रकार यह स्वन शरीर इस शरीर के दोष से दूषित नहीं होता न वधिना से हन्यतेना श्राव्यण श्रामो घी देादयती प्रियतीव्य पश्यामिति यह इस देह के वध से नष्ट ही भी नहीं होता और न इसकी श्रामता से श्राम होता है किंतु इसे मानो कोई मारता हो कोई ताड़ित करता हो यह मानो अप्रिय भेदता हो और रुदन करता हो ऐसा हो जाता है अतः इसमें इस प्रकार के आत्मदर्शन में मैं कोई फल नहीं देखता स समित पाणी पुनः तम प्रजापतिवाच मघवन यक्षात इति प्रभराजि किन्नरागमती सोवाच तीद भगवशरीम भव्यनंदमो नवस्य दोषेण दुश्यती न वधेना श्रामेण श्राम घनती दें वैन विच्छादय प्रिय वेत्ते रोदतीव नाहत्र भोग्यम पश्यामीमेव मगवन्नति होचे ते भूय न्यु व्याख्यासमी वसा पराी द्वांशं वर्षाणीती हापरा द्वांशं वर्षाण्युवाच तस्म हो अतः समित पानी होकर फिर प्रजापति के पास आए उनसे प्रजापति ने कहा इंद्र तुम तो शांत चित्त होकर गए थे अब किस इच्छा से पुनः आए हो उन्होंने कहा भगवान यद्यपि यह शरीर अंधा होता है तो भी वह स्वप्न शरीर अनंध रहता है और यह श्राम होता है तो भी वह अश्राम रहता है इस प्रकार वह इसके दोष से दूषित नहीं होता न इसके वध से उसका वध होता है और न इसकी श्रामता से वह श्राम होता है किंतु उसे मानो कोई मारता हो कोई ताड़ित करते हो और उसके कारण मानो वह अप्रिय भेदता हो और रुदन करता हो ऐसा अनुभव होने के कारण इसमें मैं कोई फल नहीं देखता तब प्रजापति ने कहा इंद्र यह बात ऐसी ही है मैं तुम्हारे इस आत्मतत्व की पुनः व्याख्या करूँगा तुम बत्तीस वर्ष और ब्रह्मचर्य वास करो इंद्र ने वहाँ बत्तीस वर्ष और निवास किया तब उनसे प्रजापति ने कहा नाप्यस्य नाप्य वधन सहनते छायात्म चा साम्येण श्रा सपनात्मा यद्याया दवागम्मात्रेण उपन्यस्त न्याये तरीह न्याय उपन्यस्तम न तो छायात्मा के समान इस देह के नाश से उस स्वप्न शरीर का नाच ही होता है और न इसकी साम्रता से वह श्राम होता है इस अध्याय के आरंभ में जो केवल शास्त्र प्रमाण से कहा गया है कि इसकी जरावस्था से वह जीर्ण नहीं होता इत्यादि उसी का न्यायतः उपाप उपादन करने के लिए यहाँ उल्लेख किया गया है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 घ्रंथि तेव इस पद में एव शब्द इव अर्थ में है अतः इसका मानव इसे कोई मारते हैं यही भाव समझना चाहिए मारते ही हैं ऐसा नहीं समझना चाहिए क्योंकि उत्तरवर्ती सब वाक्यों में इव शब्द भी ही देखा जाता है नाश्य हन्यत इति विशेषण घ्रंथि तेवेति चेत नैवम प्रजापति प्रमाणीकुर्ु नृत बाधिवाद पादनापत् है एक तमृतमेत प्रजापतिवचनम कथम मृछा कुरियास्त कुर्वन् यदि कहो कि यह उस स्थूल शरीर का नाश होने से नष्ट नहीं होता ऐसा विशेषण होने के कारण इसे कोई मारते ही हैं यही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 न छायात्मा प्रजापति इति मनते अपहत अपहृत लक्षणे पृष्ठ यदि छायात्मा प्रजापति इति मनते तदा कथम प्रजापति प्रमाणीकृत पुनः समित गच्छेत श्रवणा समित्राणी गेत प्रजापति चम्मा इति मनते तथा च व्याख्यातम दृष्टाक्षणी इति समाधान यह बात नहीं है कैसे नहीं है क्योंकि यह जो नेत्र में पुरुष दिखाई देता है इस वाक्य से प्रजापति ने आत्मा का निरूपण नहीं किया ऐसा इंद्र मानते हैं किस प्रकार यदि वे ऐसा मानते कि अपहित पापमादी लक्षण वाले आत्मा के विषय पूछे जाने पर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 निमित्त भवति वेत्वती अभी चयम भी रोदीतीव तथा मानव इसे कोई विच्छादित विद्रावित ताड़ित करते हों और इसी प्रकार पुत्रादि मरण के कारण मानव वह अप्रिय अनुभव करने वाला होता है तथा वह स्वयं भी मानव रोता है नन्व प्रिय वेत्व कथम वेत्ते वेति उच्यते शंका किंतु यह तो अप्रि जानता ही है फिर उसे मानो जानने वाला हो ऐसा क्यों कहा जाता है न अमृताभयत्वचनापपत्ते है ध्याती वी चुत्यंतराद समाधान ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि इससे उसका अमृतत्व और अभयत्व प्रतिपादन अनुपन्न होगा तथा मानव ध्यान करता है ऐसी एक दूसरी श्रुति भी है नानु प्रत्यक्ष विरोध इति चेत शंका यदि ऐसा मानने से तो प्रत्यक्ष अनुभव से विरोध आता है न शरीरात्मत्व प्रत्यक्ष प्रत्यक्षव भ्रांति संभवाद समाधान नहीं क्योंकि शरीर ही आत्मा है इस प्रत्यक्ष अनुभव के समान यह अप्रिय वेदनादि भी भ्रांतिजनित है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 स्वप्न अर्थ को आत्मा मैने में वस्तुतः कोई लाभ नहीं है अपि न्यायतो निरुक्त अभी न्याय तो मैया यथावधति तस्मा पूर्ववधस प्रतिबंधकार मनवानत्णपणा वसापरा द्वाशत वर्षा ब्रह्मचर्य प्रजापति तथोत्त वे छपित कलमछाया फिर ऐसा समझकर कि मेरे दो बार युक्तिपूर्वक बतलाने पर भी यह ठीक ठीक नहीं समझता इसलिए पहले की भांति अब भी इसमें प्रतिबंध का कारण विद्यमान है प्रजापति ने उसकी निवृत्ति के लिए इंद्र को बत्तीस वर्ष और ब्रह्मचर्यवास करो ऐसी आज्ञा दी इस प्रकार ब्रह्मचर्यवास करके छीण दोष हुए इंद्र ने प्रजापति केन्द्र से प्रजापति ने कहा ये छांदो्योपनिषद अष्टमाध्याए दसम संपूर्णम्